सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं रंजना आज मैं आपको सुनाऊंगी युगोसलेविया की एक लोक कथा जिसका नाम है बुढ़ा घोड़ा और शेर इस कहानी का अनुवाद किया है शाकम ने जिसे हमने लिया है बाल पत्रिका कुंपल से तो सुनिए ये कहानी आदमी के पास एक बूढ़ा घोड़ा था उसके लिए अब हलना और खींचना छोड़ दिया जाए इस तरह विचार कर वह घोड़े के पैर में लोहे की नाल ठुकवा कर उसे नदी के पास वाले चारा गाँव में छोड़ आया घोड़ा खुली हवा में धीरे धीरे चलता फिरता और हरी हरी घास खाता एक सप्ताह में ही वह स्वस्थ होने लगा और धीरे धीरे उसका वजन भी बढ़ने लगा अब उछलता कूदता भी था एक एक दिन उधर एक शेर आने उसने घोड़े को देखा और चकित रह गया ये कौन सा जानवर है ऐसा उसने सोचा फिर उसने घोड़े से पूछा तुम कौन हो तो घोड़े ने बोला घोड़ा और तुम कौन हो मैं एक शेर हूँ सभी जानवरों का राजा मैं तुम्हें खा ऐसा शेर ने बोला, ने बोला। घोड़े कहा, मुझे खाओगे? तुम्हें ताकत की जरूरत है शेर ने गुस्से में अपनी पूंछ फटकाकर कर दहाड़ा मैं यहाँ का सबसे ताकतवर जानवर हूँ घोड़ा हंसने लगा हा, हा हा हा। हम भी देखें। से कौन ज़्यादा ताकतवर है? चलो अपनी अपनी ताकत को आजमाकर देख लेते हैं। फिर शेर ने ने पूछा, पर हम इसे कैसे? घोड़े ने बोला, क्या तुम इस बड़े पत्थर को देख रहे हो शेर ने बोला हाँ मैं देख रहा हूँ तो घोड़े ने बोला फिर ठीक है अब जो इस पत्थर से चिंगारी निकालेगा वही सबसे ज्यादा ताकतवर है शेर ने अपनी सहमति जताई ठीक है ठीक है ऐसा ही होगा शेर अपने पंजों से पत्थर पर पर प्रहार प्रहार करने लगा। वह करता करता ही रहा, करता ही रहा रहा चिंगारी नहीं निकली। और तब गुस्से में आकर उसने पत्थर पर इतनी जोर से पंजा मारा कि उसके नाखून उखड़ गए चिंगारी फिर भी नहीं निकली थोड़ा जोर जोर से हंसने लगा हा, हा हा हा और बोला कमजोर और बूढ़े हो गए हो फिर भी तुम तो अपने को राजा समझते हो। अब देखो, देखो मैं कैसे इससे चिंगारी निकालता घोड़ा पत्थर पत्थर के के पास आया और उसने अपने मजबूत लोहे के जूते पत्थर पर पटके चिंगारिया निकल पड़ी और चारों ओर छिटकने लगी शेर ने अपने मन में सोचा कि इसके साथ कोई मजाक नहीं चल सकता और बोला ठीक है ठीक है कुछ कहे बिना चुपचाप जंगल की ओर भाग चला रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिली और उसने बोला, नमस्ते महाराज आज आप कहा से घूमकर आ रहे हैं लोमड़ी ने इतना आदर दिया और पूछा और वहा आपने क्या देखा और क्या सुना तो शेर ने जवाब दिया नदी के पास वाले हरे चारा पर घूमने गया था वहां मुझे एक ताकतवर जानवर मिला लोमड़ी ने पूछा कौन था वह तो इस पर शेर ने बोला घोड़ा लोमड़ी ने कहा इस जानवर को मैंने सिर्फ देखा ही नहीं कई बार हमने इससे अपना पेट भी भरा है तो शेर ने बोला यह सच ही नहीं हो सकता यह बिल्कुल नामुमकिन है फिर तो आज आप मेरे साथ चलिए आप स्वयं देखिएगा कि मैं उसे किस तरह पूरा का पूरा का खा जाऊंगी। शेर और लोमड़ी साथ साथ चारागाह तक गए। अच्छा, तो घोड़ा है, उस झाड़ियों के पीछे टहल रहा है मैं यहाँ से उसे देख नहीं पा रही हूँ लोमड़ी बोली शेर ने लोमड़ी को अपने पंजों में दबाया और उसे गर्दन से उठाकर अपने सिर पर बैठा लिया अब तुम उसे देख सकती हो शेर ने कहा पर कोई उत्तर न पाने पर शेर ने उसकी तरफ देखा उसकी सांस नहीं चल रही थी जानवरों के राजा शेर के पंजे की पकड़ में उसका दम गया था और उसी उसकी मौत हो गई थी शेर ने लोमड़ी को जमीन पर उतारा और बोला अब तुम नहीं समझ सकती हालांकि तुम उसे सिर्फ देखने भर से इतना डर गई अब अगर उसने हम दोनों को यहाँ देख लिया तो वह हम दोनों को ही खा जाएगा शेर घोड़े से इतना डरा हुआ था इतना डरा हुआ था कि वह उस जगह से बहुत दूर भाग गया और दोबारा कभी उधर फटका भी नहीं तो बच्चों ये थी कहानी बुढा घोड़ा और शेर आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल और इस कहानी को हमने लिया था बाल पत्रिका कोंपल से